एक 23 वर्षीय युवक की भावनाओं से भरी चिट्ठी थी अमित पढ़ने लगा लिखा था मैं अभी बेरोजगार हूँ नौकरी की तलाश कर रहा हूँ एम ए तक पढ़ाई की है गांव में बहुत सारी जमीन है ऐसे में नौकरी ना भी लगे तब भी अच्छे से गुजर बसर हो रहा है लड़की के विषय में विज्ञापन में जो आपने लिखा है कि उस बेचारी का पति कैंसर से पीड़ित था, उसने सुख देखा ही क्या होगा? ऐसी औरत को सहारा देना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। उसकी भावनाओं का सहारा बन सकूँ, यही मेरी अभिलाषा बन चुकी है। आप अपना मन बना लीजिए, मैं सीधे चला आऊँगा, ना मुझे दहेज चाहिए, ना और कुछ। मेरा परम कर्तव्य बन गया है और अधिक ना पढ़ सका अमित भावनाओं में बह गए युवक से उसे पूरी सहानुभूति थी लेकिन जीवन का यह निर्णय सिर्फ भावनाओं के आवेश में बहकर नहीं लिया जा सकता अगला पत्र बांसवाड़ा से आया था 45 वर्षीय विधुर का पेशे से वह इंजीनियर था सब कुछ अच्छा लगा साथ में संलग्न फोटो देखकर अमित झेल गया। 45 वर्ष की उम्र तो ज्यादा थी ही साथ में चित्र देखकर यूँ लगता था कि वह अपनी उम्र से भी 10 वर्ष बड़ा है। पत्र को पूरा पढ़े बिना ही अमित ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तीसरा पत्र था दिल्ली के एक नौजवान का। उम्र केवल 35 वर्ष, पेशे से अपना कारखाना है लिखा था। परिवार के नाम पर माँ बाप वे एक बहन का जिक्र था शेष कोई बात नहीं लिखी थी ऐसे में अमित ने उस पत्र का उत्तर भेज दिया पांच दिन बाद ही जवाब आ गया वे अमित से मिलना चाहते थे सुबह ही फोन पर समय लेकर वह प्रिया को साथ लिए उनके घर कालका जी पहुंचा लड़के का दायां हाथ एक्सीडेंट में टेढ़ा हो गया था शेष सब कुछ ठीक लगा शादी के विषय में पूछा तो पता लगा कि उसका तलाक शादी के 6 महीने बाद ही हो गया था लड़की बीमार रहती थी लड़की के परिवार वालों ने सब बातें उनसे छिपाई थी ऐसे में वह कैसे यह झूठ बर्दाश्त कर सकते थे तलाक के बिना कोई चारा नहीं था बात यहीं तक हुई अमित असमंजस में पड़ गया कुछ समय मांग कर वे लौट आए उधर अमित से वीणा के विषय में उन्हें सब पता चल गया था वे लोग वीणा से मिलने को उत्सुक थे आनंद फानंद वह अमित को बताए बिना ही देहरादून पहुंच गए माँ निर्मला तो एकाएक पूरा परिवार आया देखकर ही हतप्रभ थी एकाएक कुछ ना कह पाई मां ने मसूरी वीणा को फोन पर सब बात बताई वीणा का उत्तर सुनकर मां की परेशानी और बढ़ गई वीणा ने कहा था माँ यदि आपको सब ठीक लग रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना आप हां कर दीजिए ऐसे कैसे हां कर दूँ ना मैं जानती हूं उन्हें ना ही अमित को अभी इनके बारे में पूरा पता लगा है मेरी मानो तुम स्कूल से छुट्टी लेकर घर चली आओ उनसे मिल लो फिर समझ लेंगे मां निर्मला को वीणा का यह व्यवहार कुछ उचित नहीं लगा ये कैसे भाव ओढ़ लिए है वीणा ने कुछ देखना नहीं चाहती माँ को कुछ अटपटा लग रहा है उनका व्यवहार और वीणा है कि बिल्कुल विरक्त भाव से बस हां कहे जा रही है यह पहले वाली निर्मला नहीं रही थी अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी बड़ी चतुराई से उसने बात को संभाल लिया लड़के वालों से यही बोलकर एक सप्ताह का समय मांग लिया कि अगले सप्ताह प्रेम दिल्ली आ रहा है वह उन्हें वही मिलेगा और तब तक वह अपनी लड़की की राय भी पूरी तरह से जान लेंगी और यदि सब ठीक हुआ तो वे लोग दिल्ली आकर वही सब तय कर लेंगे अनवने मन से वे सब लोग लौट आए अमित को फोन करके मां निर्मला ने सब बात विस्तार से बता वह भी उनके इस व्यवहार से चौंक उठा वीणा की हां से अधिक उसे उनकी इस जल्दबाजी का कारण जानने की बेचैनी हो उठी अगले ही दिन वह लड़के की फैक्ट्री में जा पहुंचा फैक्ट्री क्या थी शाहदरा की एक गंदी गली में एक बड़ी सी खराद की दुकान तीन मशीनें लगी थी और लगभग सात-आठ लोग वहां मैले कपड़े पहने काम कर रहे थे उस समय वह लड़का उसे वहां नहीं दिखा वहीं सामने एक चाय की दुकान पर जाकर अमित बैठ गया उस चाय की दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था उसी से चाय लेकर अमित ने उस लड़के के विषय में पूछा बस फिर क्या था सारा भेद उसने खोल दिया लड़का तीसरी बार शादी करना चाह रहा था पहली बीबी उसकी 5 वर्ष पहले मर गई थी कैसे मरी कोई नहीं जानता अच्छी भली थी और एक दिन गैस का स्टोव फट जाने से जल गई। एक दो वर्ष का बच्चा था उसका, जो अब कहीं किसी होस्टल में पढ़ रहा है। दूसरी शादी हुई और छह महीने बाद तलाक हो गया। पुलिस का केस भी चला था उनके बीच। बस अमित और कुछ नहीं सुन सका। सीधे घर पहुंचकर उसने सब बात प्रिया से बताई और फोन करके माँ को संक्षेप में सारी बात बता दी साथ ही कह दिया कि उनका फोन आए तो कड़े शब्दों में उन्हें मना कर दे आमित को समझ आ गया था कि दुनिया में सच पर पर्दा डालने वालों की कमी नहीं है अब स्वयं को हर कदम फूंक-फूंक कर रखने के लिए तैयार कर लिया था यह बात तो टल गई लेकिन अमित को मीना के व्यवहार से भी आश्चर्य हो रहा था वह कैसे आंखें मूंदकर हां कर रही थी? वीणा को पत्र लिखकर पूछना चाहता था, लेकिन माँ निर्मला का पत्र पढ़कर उसे वीणा की सोच का खुलासा हो गया था। माँ ने लिखा था कि वीणा अब यही कहती है कि लड़का जो आपको उचित लगे उसे वह वरण कर लेगी। उससे पूछोगे कि लड़के में क्या देखा जो हाँ कर रही हो तो उसका जवाब हमेशा नदारद पाओगे, वह हर वर में देव देखना चाहेगी और ऐसे में उसे कोई भी पसंद नहीं आएगा। देव की कसौटी पर तोलने से बेहतर है मेरे परिवार वाले जो उचित समझेंगे मेरे लिए वही वर मुझे पसंद आ जाएगा। ऐसे में सब कुछ सोच समझकर करना होगा। अमित को पत्र पढ़कर लगा कि वीणा के योग्य वर तलाशते हुए उसे ना जाने कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी, फिर विज्ञापन दे दिया। उधर प्रिया ने उसे अच्छी खबर दे दी, घर में एक नए मेहमान के स्वागत के लिए भी वह स्वयं को तैयार करने लगा था। माँ को जब खबर लगी, तो वह भी फूली ना समाई, यही लिख भेजा, देख लेना, मेरा नाती � बहुत भाग्यशाली साबित होगा ढेर से और रिश्ते आए और ऐसे में एक दिन कनाडा से आए अरुण का भी पत्र आ गया वीणा को कनाडा में रह रहे अरुण से मिलकर लगा कि जैसे शेष जीवन जीने के लिए यही वर उसके लिए उचित है इस बार हां करने में उसके चेहरे पर विरक्त भाव नहीं थे थोड़ी खुशी दिखाई दी सभी को